नमस्कार मैं हूं पूजा अनिल और आज मैं एक कहानी पढ़ रही हूँ जिसे लिखा है प्रियंका गुप्ता ने इस कहानी का शीर्षक है चांद और यह कहानी प्रियंका गुप्ता के कहानी संग्रह बुरी लड़की से ली गई है आइए सुनते हैं चांद रात जाने कितनी जा चुकी थी पर नींद थी कि जैसे उसकी आंखों का रास्ता ही भूल गई थी कुछ पल को ही सही एक गहरी नींद लेने की कितनी कोशिश कर रहा था नरेश प्यास से चटकते गले को भी उसने इसीलिए कुछ देर नजरअंदाज किया कि कहीं उठने पर उसकी सोने की रही सही आशा भी न चली जाए पर जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उठना ही पड़ा सन्नाटा अपने सारे शोर के साथ चारों ओर पसरा हुआ था मधु और तीनों बच्चे गहरी नींद की आगोश में थे छोटी की तो रह रहकर नाक भी बज रही थी। उनके चेहरे कितने मासूम लगते हैं नींद में इस बात का एहसास उसे पहली बार हुआ पानी पीकर उसने मोबाइल जलाकर टाइम देखा साढ़े तीन बज रहे थे अब सोने से क्या फायदा जब तक नींद आएगी तब तक तो उठने का समय हो जाएगा सो वापस बिस्तर पर जाने की बजाय वह खिड़की पर आकर खड़ा हो गया खिड़की से ठंडी हवा भी जैसे अलसाई सी आ रही थी उसने सामने मुस्कुराते चांद की ओर देखा बिल्कुल सा था। कल तो पूरा ही गायब हो जाएगा फिर भी दिलेरी देखो बेखौफ मुस्कुरा रहा है अब जब नींद से वो परे हट गया था छोटी के शब्द फिर उसके कानों में फुसफुसाने लगे थे अब की बार ढेर सारे पटाखे लाना पापा और मेरा एक फ्रॉक भी और उसके भोले से चेहरे पर उगा एक सवाल लाओगे ना उसके सवाल पर तो वह सिर्फ मुस्कुरा दिया था पर अपने अंदर उग रहे सवालों का वह क्या करे और सामानों की लिस्ट लिस्ट समय मधु के चेहरे पर जो चस्पा था, उनके जवाब तो उसे खुद भी नहीं मिल रहे थे। उसने कुर्ते जेब से निकाल कर लिस्ट एक बार फिर पढ़ने की कोशिश की पर खिड़की के पास भी उसके मन जितना ही अंधेरा था सो वह दूसरे कमरे में चला गया त्योहार के सभी सामानों की लिस्ट बना दी थी मधु ने लाई लावा गट्टा चीनी का खिलौना लाइची दाना गणेश लक्ष्मी की मूर्ति माला जनेऊ पान सुपारी लौंग पांच तरह के फल पूजा के लिए लड्डू क्या नहीं था उस लिस्ट में वैसे भी मधु बड़े नेम धर्म वाली थी पूजा तो इतने लगन से करती थी कि बस यह तो वही था जो फटाफट हाथ वाथ जोड़कर ही भक्तिभाव को विराम दे देता था इसी एक बात पर मधु तो नक जाती थी सो शांति बनाए रखने के लिए वह जैसा बताती थी पूजा करते समय वह वैसा ही बर्ताव करता जाता था इस लिस्ट के अलावा दबी जबान से मधु ने उसे सूचित भी कर दिया था सुनिए अगर हो पाएगा तो दो किलो आटा भी ले लीजिएगा और हाँ इसमें रिफाइंड लिखना भूल गई वो सबसे जरूरी है अभी देखा चौथाई डिब्बा ही बचा है और थोड़ा बेसन और मैदा ले लेते तो बच्चों के लिए लड्डू और मठरी बना देती तीन चार दिन की छुट्टी है ना कुछ खाने को तो चाहिए ही ना उन्हें प्रत्युत्तर में वह सिर्फ हूं करके रह गया था मधु की होशियारी वह समझ गया था रात के समय वह गुस्सा होने से बचता है ताकि नींद में खलल ना पड़े इसीलिए मधु ने उसके खाना खाने के बाद ही उसे यह कहकर लिस्ट पकड़ा दी की सुबह बाग दौड़ में वह भूल जाएगी वैसे भी इस समय वह गुस्सा कर ही नहीं सकता त्योहार तो मनाना ही है ना और त्योहार मनाना तो मनेगा तो सामान भी आएगा ही उसने खुद को समझाने के लिए यह सोच तो लिया पर अक्सर इन्हीं सब कारणों से वह घर से छुट्टी के दिन भी गायब हो जाता है कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन पैसे की तंगी उसका मुंह न चिड़ाती हो महंगाई थी कि सुरसा का मुंह फैलना बंद ही नहीं करती ऐसे में अपनी जगह पर जस की तस्वीर में कुछ बूंदे ही तो परेशानियों से फरमाइश उनकी इस दिलपो से कुंडने के बावजूद उसका अपने को जब्त कर उन्हें झूठे आश्वासन देना कितना बोझिल होता है यह सब कोई उसके दिल से पूछे कहने वाले तो बड़े आराम से कह देते हैं भैया घर जैसा सुकून और कहां। पर उसे तो तो लगता था अगर मौका मिले तो वह घर छोड़कर कहीं भी रह सकता है अगर कभी किसी से अपने दिल का हाल कहना भी चाहा, तो सामने वाले ने छूटते ही उसे ही दोष दे डाला आज के समय में किसी डॉक्टर ने कहा था कि तीन बच्चे पैदा करो लड़के की इतनी भी क्या चाह भैया अरे अगर समझो और अपने आस पास आखे देखना चाहो तो बेटियां ही माँ बाप के नाम का परचम फैला रही हैं। अब इस जमाने में एक बच्चा है कई बार वह सोचता है अच्छा हुआ जो नीलम पांच महीने का कष्ट देकर ही मर गई वरना आज तीन में रो रहा चार में तो पागल खाने ही भरती होना पड़ता सोचने को तो सोच लेता है फिर घंटों खुद को ही रहता है। है ऐसे भी कोई भला अपने बच्चे की मौत पर रहस महसूस करता है क्या? उसे आश्चर्य भी होता कहीं उसके अंदर का राक्षस उसके अंदर के इंसान से ज्यादा ताकतवर तो नहीं ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था कि उसके बीवी बच्चे भी दूसरों की तरह सुख से रह सके वह कोशिश भी तो करता था कभी ओवर टाइम कभी बस की बजाय ऑफिस जाने जाने के लिए किसी से लिफ्ट लेना किसी को चाय नाश्ता तो वह कराता ही नहीं था तभी ऑफिस में सब उसे महाकंजूस मक्खी चूस के नाम से भी छेड़ते हैं पर अपनी स्थिति समझ वह कभी इन बातों से चिड़ता या झेपता नहीं उसे लग रहा था कि अब की दिवाली में हालात पिछली बार से भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। इस बार बॉस ने साफ कह दिया था कंपनी मंदी के दौर से उबर रही है सो नो दिवाली बोनस दो चार लोगों ने दबी जवान से इस कटौती का विरोध करना चाहा तो बॉस का सख्त लहजा सुनकर चुप रह गए आप लोग शुक्र मनाइए की और कंपनियों की तरह मंदी के चलते किसी की छंटनी नहीं की गई वरना आज आप में से कई लोग बोनस के लिए नहीं दो निवालों के लिए रो रहे होते हाँ आप सबकी मिठाई आप लोगों को जरूर मिल जाएगी हमेशा की तरह बॉस के इस आश्वासन के बाद दिवाली की मिठाई के इंतजाम को लेकर तो वह निश्चिंत हो गया पर अब उसे ही यह हिसाब लगाना था कि बोनस न मिलने से जो कमी पड़ेगी उसे किन चीजों में कटौती करके पूरा किया जा सकता है कभी कभी उसे कोफ्त होने लगती थी इतने बड़े ऑफिस में वही क्यों इतना परेशान हाल है किसी का परिवार छोटा था तो किसी की बीवी भी कमाती थी और नहीं तो कितनों को तो अब भी अपने माँ बाप का सहारा था पर वह अब तो माँ पिताजी रहे नहीं पर जब तक वे थे भी तो कौन सा सहारा थे उल्टे उन्हीं के लिए उसे कुछ न कुछ बेचते रहना पड़ता था ऐसा नहीं था कि वह माँ पिताजी के लिए कुछ करना नहीं चाहता था पर जब बात अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के बीच चुनाव की आती थी तो उसे अपने बीवी बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य ज्यादा जरूरी लगने लगता था माँ पिताजी ने कभी इस बात के लिए उसे दोषी नहीं माना पर उसे फिर भी कई बार बहुत अपराध बोध महसूस होता था पर पिताजी की पेंशन उन दोनों के लिए जरूरत भर को काफी होती है वो ऐसी ही बातें सोच अपने मन को तसली दे लेता था माँ पिताजी शायद उसकी अपराध भावना या बोझ को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे तभी तो उससे मिलकर गांव लौटते और बढ़ा दी थी अक्सर एकांत पलों में वह सोचता भगवान ने उसे उसके स्वार्थ का दंड दिया है उन दोनों को यू अचानक उससे छीन कर वह कभी कुछ कर ही ना पाया उनके लिए और अब कभी कर भी नहीं पाएगा इसीलिए तो तो अब उसका पूरा ध्यान मधु और बच्चों की तरफ है कम से कम से ऐसी ग्लानी कभी इन लोगों को लेकर तो ना हो पर घूम फिरकर वही एक सवाल कहा से करेगा सब इंतजाम कल ऑफिस हाफ डे तक ही खुला है सबको मिठाई के साथ ही उनका ओवरटाइम का पेमेंट भी किया जाएगा उसने हिसाब लगा देख लिया ओवर के के पैसे में में तो तो पूजा का ही ही सामान निपट पाएगा, अभी तो सिलेंडर भी आना है, कई दिन हो गए बुक करे, आज कल में ही आता होगा, उसका खर्चा, फिर बच्चों के पटाखे हर बार जब जरा से पटाखे लाता है तो वो मानो झट से खत्म हो जाते हैं बेचारे बच्चे हर साल कितनी हसरत से आसपास पास छूटते पटाखों को देखते हैं उससे जब उनका यह मायूस चेहरा देखा नहीं जाता तो वह दोस्तों से मिलकर आता हूँ कहता हुआ घर से ही निकल जाता है और फिर देर रात गए तब समझाती है अरे पटाखों का तो बस मजा ही लेना होता है ना फिर क्या फर्क पड़ता है की उसे तुम छुड़ाओ या कोई और वैसे भी अभी तुम लोग बहुत छोटे हो ऐसे खतरनाक पटाखे बटाखे से खेलने की उम्र नहीं है अभी तुम लोगों की जब पापा जितने बड़े हो जाना तब खूब बड़े वाले पटाके चलाना ठीक बच्चे तो आखिर बच्चे ही थे ना मान ही जाते वह तो भाग लेता है पर मधु कहा जाती वह जानता है मधु कितनी मुश्किल से यह सब सहन करती होगी आखिर माँ जो थी खैर कल का इंतजाम कल देख लेगा अभी दोपहर कमर तो सीधी कर ले यही सोचकर वह वा वापस पलंग पर आकर लेटा तो जाने कब आंख आपक गई जो सीधी मधु के जगजोर ही खुली वह हड़बड़ाकर उठ बैठा बज रहे थे और उसे बजे तक ऑफिस पहुंचना था सामने उसके उसके तीनों बच्चे बड़ी शांति से बैठे थे उन्हें लाइन से बैठे देख अचानक उसे गांधी जी के तीन बंदर याद आ गए और बर्बरसी उसकी हसी फूट पड़ी <laughs> बच्चे उसके हंसने का कारण तो नहीं समझे पर उसकी हंसी ने उनके चेहरे पर जो चमक पैदा की थी वह उसे गुनगुनी धूप से भिगो गई उसे धूप में नहाया वह जल्दी जल्दी तैयार हो ऑफिस निकल गया शाम को जैसे ही सब सामान लेकर वह घर पहुंचा मधु और तीनों बच्चे उसे घेरकर बैठ गए वह एक एक सामान निकालकर देता गया और मधु संतुष्टि से गर्दन हिलाती गई वह बहुत ध्यान से मधु के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था सामानों की कम मात्रा कहीं उसे खल तो नहीं रही पर लाख प्रयत्न करके भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला वह तो अपनी लिस्ट के सभी सामानों को पाकर ही खुश थी उसे थोड़ा चैन मिला चलो पत्नी खुश तो जग खुश इस बीच बच्चे जरूर शोरगुल मचाए थे पापा बहुत डेढ़ सारा तो नहीं पर पिछली बार से ज्यादा ही पटाखे जो थे मधु ने ऑफिस से लाई मिठाई संभालकर फ्रिज में रख दी शरीफा देख बच्चों के चेहरे पर जो लालच उपजा था उसे मधु ताड़ गई थी आखिर तीनों को यह फल इतना पसंद जो था यही कारण था कि दिवाली पर शरीफा लाना वह कभी नहीं भूलता था चाहे कितना ही महंगा क्यों न मिले तीनों के हिस्से का एक एक शरीफा तो वह जरूर लाता था चाहे ऑफिस की अपनी चाय में उसे दो चार दिन की कटौती ही क्यों न करनी पड़े कोई भी किसी खाने की चीज को पूजा से पहले हाथ नहीं लगाएगा पूजा हो हो जाए तो तो प्रसाद में सब चीजें खाने को मिलेंगी। मधु ने उन्हें नकली डांट लगाते हुए तो बच्चे, हो, करते हुए धमकाया, बच्चे करते खुशी से कूदने लगे थे। इस आपाधापी में छोटी अपनी नई फ्रॉक के बाद शायद भूल ही गई थी उसने राहत की सांस ली चाहता तो वह भी था कि इस दिवाली वह मधु और अपने ना पर बच्चों के नए कपड़े तो ला ही दे पर सिर पर सर्दी आ रही थी और बच्चों के स्कूल की विंटर यूनिफॉर्म लाना ज्यादा जरूरी था अगर नए कपड़े आते तो यूनिफॉर्म का इंतजाम कैसे करता पूजा का वक्त हो रहा था मधु कैसे इतनी फुर्ती से सारा काम निपटा लेती है वह कभी समझ नहीं पाता था थोड़ा आराम करने के बाद जब तक वह फ्रेश होकर साफ सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर बाहर निकला न केवल पूजा की तैयारी हो चुकी थी बल्कि मधु और बच्चे भी बिल्कुल तैयार थे सादगी से तैयार मधु बहुत अच्छी लग रही थी बड़े करीने से साफ सुथरे ढंग से तैयार बच्चे भी कितने प्यारे लग रहे थे उसे इतने प्यार से अपनी ओर देखता पा मधु लजा गई पूजा पूरे नियम से निपटा सबको प्रसाद दे मधु ने फटाफट उन सबको खाना खाने बैठा दिया बच्चे जरूर पहले पटाखा छोड़ाना चाह रहे थे पर मधु नहीं मानी पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा कहकर उसने सबको चुप करा दिया एक एक शरीफा पाकर बच्चे एक कोने में चले गए मुंह से एक एक बीज निकाल अपने सामने इकट्ठा करते देख उसे उत्सुकता हुई ऐसे कायदे से तो वे एक वे कभी बीज एक जगह नहीं रखते आखिर रहस्य सबसे वाचाल छोटी ने ही खोला कल हम सुबह ये सब बीज खाकर खूब पानी पी लेंगे तब पता है हमारे पेट में इसका पेड़ निकलेगा और फिर अगली दिवाली हमारे पास खाने के लिए खूब ढेर सारे ये वाले फल होंगे उनका प्लान सुन सहसा उमड़ आए आंसुओं को पोंछने के लिए वह वहां से उठकर चल दिया उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि ऐसा कोई भी काम करने से वह बच्चों को मना कर सके मधु ने भी तब तक खाना परोस सबको आवाज लगा दी थी थोड़ा थोड़ा ही सही पर मधु ने उन सबकी पसंद का कोई ना कोई पकवान जरूर बनाया था आज उसने भी उन सबके साथ ही अपनी थाली परोसी थी वरना रोज़ तो वह बच्चों और उसके खिलाने के बाद ही खाती है कहने को तो वह कहती है कि पति से पहले खाने से उसका परलोक बिगड़ता है पर सच्चाई वह अच्छी तरह समझता था इसीलिए शक होने पर वह जबरिया कई बार उसे अपनी थाली से ही खिला देता था। बच्चे हर एक पकवान को देखकर खुशी से किलक रहे थे। अपने बनाए खाने की की देख मधु खुश थी। तो उन सब की खुशी में वह एक असीम आनंद का अनुभव कर रहा था इन सबके बीच अपने अंदर उठ रहे जंजावात को उसने बड़ी कोशिश कर दबा लिया था जो उसे बार बार याद दिला रहे थे कि आज बॉस की चिरौली कर लिए हुए एडवांस को अगले महीने जब तनख्वाह से काट कटवाने का वक्त आएगा तब क्या होगा खाना खत्म कर पटाखा छुड़ाने के लिए बच्चे शोर मचाते बाहर भागे तो जैसे वह तंद्रा से जागा मधु ने भी जब इशारे से पूछा तो मुस्कुराकर उसने कुछ नहीं का इशारा कर दिया मधु भी बिना कुछ बोले जब सब समेटने रसोई की और चल दी तो वह हाथ धोकर खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया जो होगा देखा जाएगा इस दुनिया में वह कोई अकेला तो नहीं, जिसे तंगी में दिन गुजारना पड़ रहा थोड़ी ही सही पर बच्चों की खुशी में वह भी शामिल होना चाहता था अचानक वह चौंक गया बच्चों के पास शायद फुलजड़ी का आखिरी डिब्बा बचा था उस डिब्बे की हर फुलजड़ी छुड़ाने के लिए तीनों के सम्मिलित हाथ देख सहसा उसे लगा कौन कहता है है कि दिवाली पर पर अमावस्या होती है। कुछ ही सही पूर्णिमा की आभा बिखेरता चांद तो उसकी आंखों के सामने ही खिल रहा था धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी हम सुन रहे थे प्रियंका गुप्ता की कहानी चांद नमस्कार